श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छत्तीस बारह अप्रैल अठारह सौ छियासी श्री रामकृष्ण तथा कर्मफल भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण काशीपुर के उद्यान भवन के उसी ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए हैं भीतर शशि और मढ़ी हैं श्री रामकृष्ण मणि को इशारे से पंखा झलने के लिए कह रहे हैं मणि पंखा झलने लगे शाम के पाँच छः बजे का समय होगा सोमवार शुक्ल अष्टमी 12 अप्रैल अठारह उस मोहल्ले में संक्रांति का मेला भरा हुआ है श्री रामकृष्ण ने एक भक्त को मेले से कुछ चीज़ें खरीद लाने के लिए भेजा है भक्त के लौटने पर श्री रामकृष्ण ने उससे सामान के बारे में पूछा कि वह क्या क्या लाया भक्त पाँच पैसे के बताते दो पैसे का एक चम्मच और दो पैसे का एक तरकारी काटने वाला चाकू श्री राम कृष्ण और कलम बनाने वाला चाकू भक्त वह दो पैसे में नहीं मिला श्री राम कृष्ण जल्दी से नहीं नहीं जा ले आ मास्टर नीचे बगीचे में टहल रहे हैं नरेंद्र और तारक कलकत्ते से लौटे वे गिरीश घोष के यहाँ तथा तो कुछ अन्य जगह भी गए थे तर, आज तो भोजन बहुत हुआ नरेंद्र हाँ हम लोगों का मन बहुत कुछ नीचे आ गया है आओ अब हम तपस्या करें मास्टर से क्या शरीर और मन की दास्ता की जाए बिल्कुल जैसे गुलाम किसी अवस्था हो रही है शरीर और मन मानो हमारे नहीं किसी और के हैं शाम हो गई है ऊपर के कमरे में और अन्य स्थानों में दिए जलाए गए श्री राम बिस्तर पर उत्तराश से बैठे हुए हैं जगन माता की चिंता कर रहे हैं कुछ देर बाद फकीर उनके सामने अपराध भंजन स्तव पढ़ने लगे फकीर बलराम के पुरोहित वंश के हैं प्राग्देहस्थो यदास तौ चरण जुगलम हम नार्चिहम तेनाति वर्गे जठर अलर्बाध्यमो बलिष्ठ से जन्मरिह भविता क्वाश्र क्वा सेवा क्षंत्यो मे पर काम रूपे करा ले इत्यादि कमरे में शशि मणि तथा दो एक भक्त और हैं इस तो पाठ समाप्त हो गया श्री कृष्ण बड़े भक्ति भाव से हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे हैं मड़ी पंखा झल रहे हैं श्री राम कृष्ण इशारा करके उनसे कह रहे हैं एक कुड़ी ले आना एक कहकर कुड़ी की गह उंगलियों से लकीर खींचकर बता रहे हैं इसमें क्या एक पाव दूध आ जाएगा पत्थर सफेद हो मड़ी जी हाँ